पत्रावली दो सौ पैंतालीस स्वामी रामकृष्णानंद को लिखित ओम नमो भगवते राम कृष्णाया संयुक्त राज्य अमेरिका अठारह सौ कल्याणीय कल तुम्हारा पत्र मुझे मिला जिसमें समाचार कुछ अल्प अंश में था परंतु सविस्तार वर्णन किसी चीज का नहीं था मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ ईश्वर की कृपा से इस वर्ष के विकट शीत से मैं सुरक्षित हूँ अरे यहाँ की भयंकर ठंड परंतु वैज्ञानिक ज्ञान से ये लोग इसे सब दबा कर रखते हैं हर मकान में ज़मीन के नीचे एक तल घर होता है जहाँ एक बहुत बड़ा पानी उबालने का पात्र है वहाँ की भाप को दिन रात हर कमरे में प्रवेश कराया जाता है इस प्रकार कमरे गर्म रहते हैं परंतु इसमें एक दोष है वह यह कि घरों के अंदर यद्यपि ग्रीष्म ऋतु होती है परंतु बाहर शून्य से तीस चालीस डिग्री नीचे पारा रहता है इस देश के अधिकांश धनवान शीतकाल में यूरोप जो कि यहाँ की तुलना में गर्म रहता है चले जाते हैं अब मैं तुम्हें कुछ उपदेश देता हूँ यह पत्र विशेष रूप से तुम्हारे लिए है कृपया प्रतिदिन इसे एक बार पढ़ना और इसे व्यवहार में लाना मुझे शारदा का पत्र मिला वह अच्छा काम कर रहा है परंतु अब हमें संगठन की आवश्यकता है उसे तारक दादा को तथा औरों को मेरा विशेष प्रेम और आचीज कहना तुम्हें इन थोड़े से आदेशों को देने का मुख्य कारण यह है कि तुम में संगठन की शक्ति है ईश्वर ने मुझे यह दिखलाया है परंतु उसका अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है ईश्वर की कृपा से वह शीघ्र ही हो जाएगा तुम अपना संतुलन केंद्र सेंट्रल सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी नहीं खोते यही उसका प्रमाण है परंतु गंभीर और उदार दोनों होना चाहिए पहला सब शास्त्रों का कथन है कि संसार में जो त्रिविध दुख हैं वे नैसर्गिक नहीं है और वे दूर किए जा सकते हैं दूसरा बुद्ध अवतार में भगवान कहते हैं कि इस आदिभौतिक दुख का कारण भेद ही है अर्थात जन्मगत गुणगत या धनगत सब तरह का भेद इन दुखों का कारण है आत्मा में लिंग वर्ण या आश्रम या इस प्रकार का कोई भेद नहीं होता और जैसे कीचड़ के द्वारा कीचड़ नहीं धोया जाता इसी तरह से भेदभाव से अभेद की प्राप्ति होनी असंभव है तीसरा कृष्ण अवतार में वे कहते हैं कि सब दुखों का मूल अविद्या है और निष्काम कर्मचित को शुद्ध करता है परंतु किम कर्म किम कर्मेती आदि कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसका निर्णय करने में महात्मा भी भ्रम में पड़ जाते हैं चौथा जिस कर्म के द्वारा इस आत्मभाव का विकास होता है वही कर्म है और जिसके द्वारा अनात्म भाव का विकास होता है वही अकर्म है पांचवा, अतव कर्म या अकर्म का निर्णय व्यक्तिगत देशगत और कालगत परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए छठवां यज्ञ आदि कर्म प्राचीन काल में उपयोगी थे परन्तु वे वर्तमान काल के लिए वैसे नहीं हैं सातवां रामकृष्ण अवतार की जन्म तिथि से सत्ययुग का आरंभ हुआ है आठवां रामकृष्ण अवतार में नास्तिकता रूप उपलेख्य निवह ज्ञान रूपी तलवार से नष्ट होंगे और संपूर्ण जगत भक्ति और प्रेम से एक सूत्र में बच जाएगा साथ ही इस अवतार में रजस अर्थात नाम यश आदि की इच्छा का सर्वथा अभाव है दूसरे शब्दों में उसका जीवन धन्य है जो इस अवतार के उपदेश को व्यवहार में लाए चाहे वह उन्हें इस अवतार को स्वयं माने या न माने नौवा आधुनिक या प्राचीन समय के विविध संप्रदायों के संस्थापक अनुचित मार्ग पर न थे उन्होंने अच्छा किया परन्तु उससे और भी अच्छा करना है कल्याण तम दसवां इसलिए जो जिस स्थान पर है वही उसे ग्रहण करना होगा अर्थात उसके इष्ट के भाव में आघात न कर उसे उच्चतर भाव में ले जाना होगा जो इस समय की सामाजिक परिस्थिति है वह अच्छी है पर उसे उत्कृष्टतर से उत्कृष्टतम बनाना होगा ग्यारह स्त्रियों की समस्या को बिना सुधारे जगत के कल्याण की कोई संभावना नहीं है पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है बारहवां इस कारण रामकृष्ण अवतार में स्त्री गुरु को ग्रहण किया गया है इसीलिए उन्होंने स्त्री के रूप और भाव में साधना की और इस कारण ही उन्होंने जगत जननी के रूप का दर्शन नारियों के मातृभाव में करने का उपदेश दिया तेरहवाँ इसलिए मेरा पहला प्रयत्न स्त्रियों के मठ को स्थापित करने का है इस मठ से गार्गी और मैत्री और उद्य भी अधिक योग्यता रखने वाली स्त्रियों की उत्पत्ति होगी चौदहवा चालाकी से कोई बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता प्रेम सत्यानुराग और महान वीर की सहायता से सभी कार्य संपन्न होते हैं तत्कुरु पौरुषम इस, इसलिए पुरुषार्थ को प्रकट करो पद्रह किसी से लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं है गिव यूर मैसेज लिव अदर्स टू देयर ओन थाट्स अपना संदेश दे दो तथा तो दूसरों को उसके भाव के साथ रहने दो सत्य में जयते नानितम सत्य की ही जय होती है असत्य की नहीं तदा कि विवादे ना तब विवाद से क्या प्रयोजन गंभीरता के साथ शिशु सरलता को मिलाओ सबके साथ मेल से रहो अहंकार के सब भाव छोड़ दो और सांप्रदायिक विचारों को मन में ना लाओ व्यर्थ विवाद महापाप है शारदा के पत्र से मालूम हुआ कि नघोष ने मेरी ईशा मसीह आदि से तुलना की है हमारे देश में इस प्रकार की बातें चल सकती है परंतु यदि तुम यहाँ ऐसा छपवा कर भेजो तो मेरी निंदा होने की संभावना है तात्पर्य यह है कि मैं किसी के विचार की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालना चाहता क्या मैं मिशनरी हूँ यदि काली ने पत्र अमेरिका न भेजे हों तो उससे कह दो कि न भेजे केवल अभिनंदन पत्र पर्याप्त होगा कार्यवाहियों के विवरण की आवश्यकता नहीं इस देश के बहुत से माननीय स्त्री पुरुष मुझे पूज्य मानते हैं ईसाई मिशनरी और उनके जैसे दूसरे लोगों ने मुझे गिराने का भरसक प्रयत्न किया परंतु अपना यत्न निष्फल समझकर अब चुप बैठे हैं प्रत्येक कार्य को अनेक विक्ष बाधाएँ पार करनी पड़ती है शांति के मार्ग पर चलने से ही सत्य की विजय होती है और श्री हरसन ने मेरे विरुद्ध कुछ कहा था उसका उत्तर देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं पहले तो ऐसा करना आवश्यक अनावश्यक है दूसरे मैं हरसन और उसके समान मनुष्यों की श्रेणी में अपने को गिरा लूँगा क्या तुम पागल हो एक श्री हरसन से क्या मैं यहाँ से लड़ूँगा परमात्मा की कृपा से श्री हरसन से कहीं ऊंची श्रेणी के मनुष्य आदर के साथ मेरी बात सुनते हैं कृपया समाचार पत्र इत्यादि अब मेरे पास न भेजो जो सब बातें भारत में चल रही है उन्हें चलने दो इससे कोई हानि नहीं होगी कुछ समय तक ईश्वरी कार्य के हेतु समाचार पत्रों में ऐसी हलचल अच्छी थी जब वह सम्पन्न हो गया तब फिर उसकी आवश्यकता नहीं रही नाम और यश के साथ चलने वाले दोषों में से यह भी एक दोष है कि कोई बात गुप्त नहीं रह सकती किसी नए कार्य को आरंभ करने से पहले श्री राम कृष्ण से प्रार्थना करो और वे तुम्हें उत्तम मार्ग दिखाएंगे आरंभ में हमें बड़ एक बड़ा भू चाहिए फिर इमारत आदि सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे हमारा मठ अपना निर्माण स्वयं करेगा उसकी चिंता ना करो काली तथा औरों ने अच्छा काम किया है सबको मेरा स्नेह और शुभेच्छा कहना मद्रास के लोगों के साथ मिलकर काम करना और तुम में से कोई एक वहां समय समय जाते रहना मान यश और अधिकार की इच्छा सदा के लिए त्याग दो जब तक मैं पृथ्वी पर हूं श्री रामकृष्ण मेरे माध्यम से काम कर रहे हैं जब तक तुम इस पर विश्वास रखते हो तुम्हें किसी बात का भय नहीं हो सकता रामकृष्ण पोथी बंगला कविता में थी रामकृष्ण का जीवन जो अक्षय ने मुझे भेजी वह बहुत अच्छी है परंतु उसके आरंभ में शक्ति की स्तुति नहीं है यह उसमें बड़ा दोष है उससे कहो कि दूसरे संस्करण में इस दोष को दूर कर दे हमेशा याद रखो कि अब हम संसार की दृष्टि के सामने खड़े हैं और लोग हमारे प्रत्येक काम और वचन का निरीक्षण कर रहे हैं यह स्मरण रखकर काम करो अपने मठ के लिए कोई स्थान देखते रहना यदि कलकत्ते से कुछ दूर हो तो कोई हानि नहीं जहाँ कहीं भी हम मठ मनावेंगे वहीं पर हलचल मचेगी महिम चक्रवर्ती के बारे में सुनकर प्रसन्न हुआ मैं देखता हूं कि एंडीज पर्वत में गया क्षेत्र बन गया है वह कहां हैं उसे श्री विजय गोस्वामी और हमारे मित्रों को मेरा स्नेह में नमस्कार कहना शत्रु को पराजित करने के लिए ढाल तथा तलवार की आवश्यकता होती है इसलिए अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन मन लगा कर करो काली की अंग्रेजी दिन प्रतिदिन उन्नति कर रही है और शारदा की कमजोर होती जा रही है शारदा से कहो कि आलंकारिक पद्धति का त्याग करे परदेशी भाषा में आलंकारिक पद्धति में लिखना अति कठिन है उसे मेरी ओर से लाखों शाबासियाँ कहना वही मर्द का काम तुम सब ने बहुत अच्छा किया शावास बच्चों आरंभ अत्यंत शानदार है इसी तरह से चले चलो यदि इर्ष्या सर्प न आ जाए तो कोई भय नहीं माँ भई मत भक्तानंच ये भक्ता में भक्त तमामता है जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं वे मेरे सर्वोत्तम भक्त हैं तुम सब लोग कुछ गंभीर हो जाओ मैं अभी हिंदू धर्म पर कोई पुस्तक नहीं लिख रहा हूँ परंतु मैं अपने विचारों को संक्षेप में लिख रहा हूँ प्रत्येक धर्म एक अभिव्यक्ति है एक ही सत्य को प्रकाशित करने की मानो एक भाषा है और हमें हर एक से उसी की भाषा में बात करनी चाहिए शारदा ने इसे ठीक समझ लिया है यह अच्छा है हिंदू धर्म का निरीक्षण करने के लिए बाद में काफ़ी समय निकल आएगा क्या तुम समझते हो कि यदि मैं हिंदू धर्म की चर्चा करूंगा, तो इस देश के लोग बहुत आकृष्ट होंगे भावों की संकीर्णता का नाम ही उन्हें दूर भगा देगा जो वास्तविक चीज़ है वह धर्म है धर्म जिसका उपदेश श्री रामकृष्ण ने दिया था हिंदू चाहे उसे हिंदू धर्म कहे और दूसरे अपनी इच्छा के अनुकूल किसी और नाम से पुकारे तुम्हें केवल धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए स्नेहपन था यात्रा धीरे धीरे करनी चाहिए दीनानाथ से जो अभी नया आया है मेरा आशीर्वाद करना मुझे लिखने को बहुत कम समय मिलता है हमेशा व्याख्यान व्याख्यान व्याख्यान पवित्रता धीरज और निरंतर उद्योग अधिक संख्या आजकल जो लोग श्री कृष्ण के उपदेशों की ओर ध्यान दे रहे हैं उनसे कुछ हद तक आर्थिक सहायता की प्राप्ता करो यदि वे सहायता नहीं करेंगे तो मठ का निर्वाह कैसे हो सकता है सबसे यह स्पष्ट कहने में तुम्हें लज्जा नहीं मालूम होनी चाहिए इस देश में शीघ्र लौटने में कोई लाभ नहीं है पहली बात यह कि यहाँ पर किए हुए क्षीण शब्द से भी वहाँ पर प्रतिध्वनि बहुत अधिक होगी फिर यहाँ के लोग अति धनवान हैं और देने का भी साहस रखते हैं जहाँ कि हमारे देश के लोगों के पास न तो धन है और न साहस ही ये किंचन मात्रा ही तुम्हें धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा क्या श्री रामकृष्ण केवल भारत के उद्धारक ही थे इस संकीर्ण भाव ने ही भारतवर्ष का नाश किया है और इसका कारण असंभव है जब तक यह भाव जड़ से न निकाला जाएगा यदि मेरे पास धन होता तो मैं तुम में से प्रत्येक को सारे संसार में भ्रमण करने के लिए भेजता कोई भी महान विचार किसी के हृदय में स्थान नहीं पा सकता है जब तक कि वह अपने सीमित दायरे से बाहर न निकले समय पाकर यह प्रमाणित होगा प्रत्येक महान कार्य धीरे धीरे होता है यही परमात्मा की इच्छा है तुम लोगों में से किसी ने हरीश और दक्ष के विषय में क्यों नहीं लिखा यदि तुम उनके बारे में खोज खबर रखोगे तो मैं हर्षित होऊंगा। सान्याल दुख का अनुभव कर रहा है क्योंकि उसका मन अभी गंगा जल के समान निर्मल नहीं हुआ अभी तक वह निस्वार्थी नहीं है परंतु समय पर हो जाएगा यदि वह अपनी थोड़ी सी कुटिलता छोड़कर सीधा हो जाए तो उसका दुख भी मिट जाएगा राखाल और हरि को मेरा विशेष प्रेम उनकी ओर विशेष ध्यान देना यह कभी न भूलना कि राखाल श्री रामकृष्ण के प्रेम का विशेष पात्र था किसी बात से तुम उत्साहित न हो जब तक ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है कौन इस पृथ्वी पर हमारी उपेक्षा कर सकता है यदि तुम अपनी अंतिम सांस भी ले रहे हो तो भी न डरना सिंह की शूरता और पुष्प की कोमलता के साथ काम करते रहो इस वर्ष श्री रामकृष्ण का उत्सव धूमधाम से मनाओ खाना पीना साधारण रखो एकत्र लोगों को मिट्टी के पात्रों में प्रसाद बिना किसी नियम के बांट दो या पर्याप्त होगा श्री रामकृष्ण की जीवनी से पाठ होगा वेद और वेदांत जैसी पुस्तकों को एक साथ रखकर उनकी आरती करो पुरानी पद्धति के अनुसार निमंत्रण पत्र मत भेजो आमंत्रित आमंत्रण भवंतम सासीवादम भगवतो राम कृष्णच बहुमान पुरस् इस प्रकार की पंक्तियाँ लिखकर फिर श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव और मठ के निर्वाह के लिए उनकी सहायता मांगो और यदि वे चाहें तो अमुक नाम से अमुक पते से रुपया भेज दें एक पृष्ठ अंग्रेजी का भी जोड़ दो धाड़ श्री रामकृष्ण पद का का कोई अर्थ नहीं है इसे त्याग दो अंग्रेजी अक्षरों में भगवान लिखो और कुछ पंक्तियां अंग्रेजी की आगे लगा दो जैसे द एनिवर्सरी ऑफ भगवान श्री राम कृष्ण सर वी हैव ग्रेट प्लीजर इन इन्वाइटिंग यू टू जॉइन एस इन सेलिब्रेटिंग द द एनिवर्सरी ऑफ भगवान श्री राम कृष्ण परमहंसा फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ दिस ग्रेट ओकेजन एंड फॉर देंटेनेंस ऑफ द आलम बाज़ार मठ Funds are absolutely necessary. If you think that the cause is worthy of your sympathy, we shall be very grateful to receive your contribution to the great work. Yours, evidently, name, date, place. Bhagwan Sri Ram Krishna ka Janmusha Mahasay Bhagwan Sri Ram Krishna Paramhans ke bevarsi koshav. को मनाने में सम्मिलित होने के लिए हम सहर्ष आपको आमंत्रित करते हैं इस अवसर को मनाने के लिए और आलम बाजार मठ को चलाने के लिए धन की नितांत आवश्यकता है यदि आप समझते हैं कि यह कार्य आपकी अन सहानुभूति के योग्य है तो इस महान कार्य के संचालन के लिए हम कृतज्ञतापूर्वक आपका दान स्वीकार करेंगे आज्ञापूर्वक आपका ना नाम तारीख स्थान यदि तुम्हें आवश्यकता से अधिक धन मिले तो उसमें से थोड़ा सा ही व्यय करो और बचे हुए रुपये को मठ के लिए संचित रखो नैवेद्य चढ़ाने के बहाने से लोगों को इतनी देर प्रतीक्षा न करवाओ कि वे अस्वस्थ हो जाएं और फिर उन्हें बासी और स्वादहीन भोजन करना पड़े दो फिल्टर बनवा लो और पक पकाने और पीने के लिए फिल्टर का पानी काम में छानने से पहले पानी उबाल लो यदि तुम ऐसा करोगे तो मलेरिया का नाम तक नहीं सुनोगे सबके स्वास्थ्य की ओर खूब ध्यान दो यदि तुम जमीन पर लेटना छोड़ सकते हो अर्थात यदि तुम्हें ऐसा करने के लिए पर्याप्त धन मिल सकता है तो अति उत्तम होगा रोग के मुख्य कारण गंदे कपड़े होते हैं मैं तुमसे कहता हूँ कि नैवेद्य के लिए थोड़ा सा पासान नहीं पर्याप्त होगा उन्हें केवल वही प्रिय था यह सत्य है कि पूजा पूजागृहि से बहुत से लोगों को सहायता मिलती है परंतु राजसिक और तामसिक भोजन करना उचित नहीं विधियों को कुछ कम करके गीता या उपनिषद या शास्त्रों के अध्ययन को कुछ स्थान दो मेरा मतलब यह है भौतिकता को कम से कम कर दो और आध्यात्मिकता को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ा दो श्री रामकृष्ण क्या किसी व्यक्ति विशेष के लिए आए थे या संसार के लिए यदि संसार के लिए तो उनके जीवन का इस तरह दिग्दर्शन प्रस्तुत करो कि सारा संसार उन्हें समझ सके यू मस्ट नाट आइडेंटिफाई योर सेल्फ विथ एनी लाइफ ऑफ हिम रिटर्न बाई एनी बडी नार गिव योर शेंक्शन टू एनी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित श्री रामकृष्ण के जीवन चरित्र से तुम अपना नाम किसी प्रकार संबंधित न करना और न अपनी स्वीकृति ही किसी ऐसे ग्रंथ के लिए देना इन जीवन चरित्रों के साथ हम लोगों का नाम न जुड़ा रहना चाहिए बस फिर कोई हर्ज नहीं सुनिए सबकी करिए मन की महेंद्र बाबू ने हमारी सहायता करके कृपा की इसके लिए उन्हें सहस्त्रों बार धन्यवाद वे बड़े उदार हृदय है व्यक्ति हैं सान्याल यदि अपना काम ध्यान से करेगा अर्थात श्री रामकृष्ण की संतान की केवल सेवा तो वह सर्वोत्तम कल्याण को प्राप्त करेगा तारक दादा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शाबाश बहुत अच्छा यही है यही हम चाहते हैं अनेक पुच्छल तारों की तरह मैं तुम लोगों को उज्जवल एवं प्रभावशाली देखना चाहता हूं गंगाधर क्या कर रहा है राजपुताने के कुछ जमींदार उसका आदर करते हैं उससे कहो कि वह भिक्षा रूप में लोक सेवा के लिए उनसे कुछ धन ले तभी तो बात है अभी मैंने अक्षय की पुस्तक पढ़ी मेरी ओर से उसे कोटिस स्नेह में आलिंगन उसकी लेखनी से श्री राम कृष्ण अभिव्यक्त हो रहे हैं धन्य है अक्षय उसे उस पोथी का पाठ सबके सामने करने दो उत्सव के दिन उसे सबके सामने कुछ पाठ करना चाहिए यदि पुस्तक बहुत बड़ी हो तो उसे उसका कुछ विशेष भाग पढ़ने दो उसमें मैं एक भी असम्बद्ध शब्द नहीं पाता हूँ उस किताब के पढ़ने से मुझे जो आनंद हुआ है उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता तुम सब यत्न करके उसका बहुत अधिक विक्रय करवाओ फिर अक्षय से कहो कि गांव-गांव जाकर प्रचार करे शाबास अक्षय वह प्रभु का काम कर रहा है गांव गांव-गांव जाकर श्री राम कृष्ण के उपदेश की घोषणा करो इससे अधिक सौभाग्य का विषय और क्या हो सकता है मैं कहता हूँ कि स्वयं अक्षय और उसकी पुस्तक दोनों को जनता में एक प्रकार का विद्युत संचार कर देना चाहिए प्रिय प्रिय अक्षय मैं हृदय से तुम्हें आशीष देता हूँ मेरे प्यारे भाई भगवान तुम्हारी जीवा पर विराजमान रहे जाओ द्वार द्वार उनका उपदेश सुनाओ तुम्हें सन्यासी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है बंगाल की जनता के लिए भविष्य में अक्षय ईश्वरी दूत होगा अक्षय का ख्याल रखना उसकी भक्ति और श्रद्धा फलवती हुई है अक्षय से कहना कि अपनी पुस्तक के द्वितीय भाग धर्म प्रचार में वह निम्नलिखित बातें लिखे पहला वेद वेदांत तथा अन्य अवतारों ने जो भूतकाल में किया कि कृष्ण ने उन सब की साधना एक ही जीवन में कर डाली दूसरा वेद वेदांत अवतार और इस प्रकार की अन्य बातों को कोई तब तक समझ नहीं सकता जब तक वह उनके जीवन को न समझे क्योंकि वही उन सब विषयों की व्याख्या है क्यों तीसरा उनके जन्म की तिथि से ही सतयुग आरंभ हुआ है इसलिए अब सब प्रकार के भेदों का अंत है और सब लोग चांडाल सहित उस दैव प्रेम के भागी होंगे पुरुष और स्त्री धनी और दरिद्र शिक्षित और अशिक्षित ब्राह्मण और चांडाल इन सब भेदभावों को समूल नष्ट करने के लिए उनका जीवन व्यतीत हुआ था वे शांति के दूत थे हिंदू और मुसलमानों का भेद हिंदू और ईसाइयों का भेद सब भूतकालीन हो गए हैं मान के लिए जो झगड़े होते हैं थे वे सब अब दूसरे युग से संबंधित हैं इस सत्युग में श्री राम कृष्ण के प्रेम की विशाल धर्म ने सबको एक कर दिया है उससे कहो कि इन विचारों को वह विस्तारपूर्वक अपनी शैली में लिखे जो कोई पुरुष या स्त्री श्री राम कृष्ण की उपासना करेगा वह चाहे कितना ही पतित क्यों न हो तत्काल ही उच्चतम में परिणत हो जाएगा एक बात और है इस अवतार में परमात्मा का मातृभाव विशेष स्पष्ट है वे के समान कभी कभी वस्त्र पहनते थे वे मानो हमारी जनमाता जैसे ही थे इसीलिए हमें सब स्त्रियों को उस जगनमाता की ही मूर्तियां माननी चाहिए भारत में दो बड़ी बुरी बातें हैं स्त्रियों को तिरस्कार और गरीबों को जाति भेद के द्वारा पीसना वे स्त्रियों के रक्षक थे जनता के रक्षक थे ऊँच और नीच सबके रक्षक थे अक्षय अच्छा उनकी उपासना सब घरों में प्रचलित कर रहे चाहे ब्राह्मण हो या चांडाल पुरुष हो या स्त्री सबको उनकी पूजा का अधिकार है जो प्रेम से उनकी पूजा करेगा उसका सदा के लिए कल्याण हो जाएगा उससे कहना कि वह इस पद्धति से लख लिखे वह किसी बात की चिंता न करे भगवान उसके साथ रहेगा किम कम इतिम नरेंद्र पुनश्च सांडाल से कहना कि नारद और सांडिल्य सूत्र की इकित प्रति और एक योग वासिष्ठ की प्रति जिसका अनुवाद अभी कलकत्ते में हुआ है मुझे भेजे मुझे योग वासिष्ठ का अंग्रेजी अनुवाद चाहिए बंगला संस्करण नहीं